देवी भागवत आठवां स्कंध अतल वितल सुतल तलातल महातल रताल और पाताल का वर्णन बृहस्पति के सदृश मंत्री पाकर भी वे इंद्र बड़े ही नासमझ प्रतीत होते हैं इसीलिए उन्होंने इन परम प्रसन्न शत्रीहरी से सांसारिक संपत्ति की याचना की भला यह त्रिलोकी का ऐश्वर्य कितना नगण्य और तुक्ष है भगवान के आशीर्वाद की अपार महिमा है उसे छोड़कर संसार की संपत्ति में प्रेम रखने वाला अवश्य ही मूर्ख है मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद जी भगवान से बहुत प्रेम रखते थे संपूर्ण जगत का कल्याण करना ही उन्हें अभिष्ट था अतएव उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि मेरे हृदय में दास्य भक्ति का उदय हो उनके पिता वीर पुरुष थे उनके जीवन लीला समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उनकी अतुल संपत्ति मेरे पितामह प्रहलाद जी को दे रहे थे किंतु भगवत प्रेमी मेरे पितामह जी ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया भगवान के प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती वे अखिल जगत की उपाधि से सम्पन्न है मुझदैसा दोषों का भंडार व्यक्ति भला उनके प्रभाव को कैसे जान सकता है इस प्रकार के विचार संपन्न परम आदरणीय वे बलि अब भी श्रुतल लोक में विराजमान है स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उनका द्वारपाल होना स्वीकार कर लिया है एक समय की बात है जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजय होने के विचार से सुतल लोक में प्रवेश कर रहा था इतने में भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान श्रीहरि ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ऐसा झटका दिया कि वह दस हजार योजन दूर चला गया भली ऐसे परम उदार श्रेष्ठ पुरुष हैं संपूर्ण सुख भोगने का सुवसर उन्हें प्राप्त है देवाधिदेव भगवान श्रीहरि की कृपा से वे सुतल लोक लोक के के राजा होकर हैं। हैं भगवान नारायण कहते नारद, के नीचे के विवर को तलातल कहा जाता है वहां दानव राजमय रहता है यह महान दैत्य त्रिपुर नामक नगर का स्वामी रहा है त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने इनकी तीनों पूरिया भस्म करके इसके यहाँ रहने की समुचित व्यवस्था कर दी थी देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से इसे यहाँ सुखदायी राज्य प्राप्त हो गया है यह माया मायावियों का गुरु है इसे अनेक प्रकार का माया संबंधी विज्ञान भलीभांति ज्ञात है संपूर्ण काया में सिद्धि पाने की इच्छा से भयंकर दानवगण निरंतर इनका सम्मान सत्कार करते हैं इस तलातल के नीचे परम प्रसिद्ध महातल नामक विवर है इस विवर में कद्रु के वंशज क्रोधवश आदि सापों का समाज रहता है नारद, इन नारदों के बहुत से मस्तक होते हैं इनमें प्रधान के नाम तुम्हें बताता हूं। कुहक तक्षक सुषेण और काली इनके बड़े बड़े फन होते हैं इनके शरीर में असीम शक्ति होती है ये बड़े भयानक होते हैं इनके जाति भी भयंकर है पक्षराज गरुण से ये सब प्रायः उद्विग्न रहते हैं ये सब भांति भांति से क्रीड़ा रचने की कला जानते हैं अपने स्त्रियों बालकों श्रीदों और संबंधियों के साथ सदा आनंद मग्न होकर ये विहार करते हैं इस महातल के नीचे के विवर को रसातल कहते हैं इस विवर में बहुत से दैत्य निवास करते हैं जो पड़ी नाम से विख्यात थे उन दानुओं की यही वस्ती है ये दानव निवास कवच वासी और कालेय नाम से प्रसिद्ध हैं इन्हें देवताओं से सदा शत्रुता बनी रहती है जन्म से ही ये महान पराक्रमी होते हैं इनमें असीम साहस रहता है परंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्रीहरि के तेज से इनकी शक्ति कुंठित रहती है अतः बल में सोए हुए सर्पों की भांति ये सदा अपने विवर में ही छिपे रहते हैं इंद्र की एक दूती का नाम शर्मा है उसने बहुत से मंत्रों का आविष्कार किया था उन मंत्रों के प्रभाव से बहुत से असुर महान दुख भोग चुके हैं इस बात को याद करके ये लोग सदा भयभीत रहते हैं नारद इस रथास्थल के नीचे पाताल लोक है यहाँ लोक के स्वामी बहुत से सर्प रहते हैं उनमें वासुकी सबसे प्रधान माना जाता है उनके नाम हैं शंख कुलिक श्वेत धनंजय महाशंख धित्राष्ट्र शंखचूड़ कम्बल अश्वतर और देवदत्त इनके बहुत बड़े बड़े फण हैं ये बड़े क्रोधी और महान विषधर हैं इनमें से कितने ही सर्प सा पाँच सात दस सौ एवं हजार मस्तकों से सुशोभित हैं इनके मस्तक की मड़िया सदा जगमगाती रहती है देवर से वे सर्प अपनी मड़ियों के तेज से पाताल के घोर अंधकार को नष्ट कर देते हैं क्रोध से उनका शरीर सदा चलता रहता है